रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरयानंद इस भगवत प्रमणता की तुरयानंद जी केवल मौखिक शिक्षा ही नहीं देते थे उनका जीवन ही इसका एक उदाहरण था एक दिन ध्यान काल में उनके हाथ में किसी कीड़े ने काट लिया परंतु बाहर कुछ भी प्रकट न करते हुए वे पूर्ववत ध्यान मग्न रहे बाद में विष के प्रभाव से उनका हाथ अधिकाधिक सूजने लगा और प्राण संकट की स्थिति तक उपस्थित हो गई किंतु दैवयोग से संध्या को वहाँ एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जो वेदांत के आकर्षण से चालीस मील रास्ता पैदल तय करके कर शांत आश्रम में आए थे उनके साथ कुछ औषधियाँ भी थी जिनके प्रयोग से सभी लोग इस आसन्न संकट से मुक्त हुए सभी कार्यों में भारतीय आदर्श के अनुरूप भगवत दृष्टि पाश्चात्य जीवन में संक्रमित करने को हुए श्री मिला अवश्य नहीं तो फिर ठाकुर को कैसे दे पाता एक दिन उन्होंने देखा कि रसोई पकाने में लगे एक छात्रा उस देश की प्रथा के अनुसार व्यंजन का स्वाद लेकर नमक के परिमाण की परीक्षा कर रही है उन्होंने तुरंत ही उसे बतला दिया कि भारतवर्ष में भोजन ईश्वरार्थ पकाया जाता है और भोग लगाने के पूर्व उसे कोई भी नहीं चखता स्वामी तुरयानंद की शिक्षा के फलस्वरूप अब सभी लोग अहिंसक तथा शाकाहारी हो गए थे एक दिन उनके तंबू में पटरे के नीचे एक झुंझुनिया साँप रेटल स्नेक आ यह सांप बड़ा विषैला होता है और इसके चलते समय झुनझुन की ध्वनि निकलती है अहिंसक आश्रम वासियों ने उस सांप को मारा नहीं उसे वे कौशल से एक रस्सी बांधकर दूर ले गए तथा रस्सी को काटकर उसे छोड़ दिया एक दो दिन बाद वही सांप मानो गले में टाई लगाए पुनः आ प्रकट हुआ इस बार भी उसे पहले की ही तरह पकड़कर और भी दूर छोड़ दिया गया एक दिन वार्तालाप करते हुए स्वामी तुरयानंद ने बताया कि एक बार ठाकुर ने कहा था मेरे और भी अनेक भक्त हैं जो भिन्न भाषा बोलते हैं भिन्न देशों में रहते हैं तथा जिनके आचार व्यवहार भी भिन्न हैं इसके बाद उन्होंने गंभीर भाव से कहा माने मुझे बता दिया है कि वह भक्त मंडली तुम्ही लोग हो ऐसा अकल्पनीय शुभ संवाद सुनकर वहाँ अपूर्व निरवता छा गई अंत में उस निश्चिब्धता को भंग करते हुए एक छात्रा बोल उठी कि उसके जैसी अयोग्य स्त्री ऐसे सौभाग्य की अधिकारी नहीं हो सकती स्वामी तुरानंद ने कहा योग्य है कौन ईश्वर क्या योग्यता की नाप करते हैं इसके थोड़े दिन बाद ही उस छात्रा ने अंतिम क्षण तक श्री रामकृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए यह लोक से बिदा ली स्वामी तूर्यानंद लगभग दो वर्ष शांति आश्रम में रहे इसी अवधि में सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड, लॉस एंजल्स आदि के भक्तों के अनुरोध पर उन्होंने उन स्थानों पर भी जाकर कुछ महीने निवास किया था 1901 ईस्वी के नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में रहते समय उनके पित्त कोष में पथरी हो गई थी जिसके फलस्वरूप उन्हें कुछ दिन सैयाह ग्रहण करनी पड़ी थी इसी नगर की एक महिला ने उन्हें बताया कि उनके पति उनको वेदांत चर्चा का विरोध करते हैं इसके समाधान के रूप में हरि महाराज ने उन्हें उपदेश दिया कि सती को पति की आज्ञा का पालन करना ही उचित है इसके लिए वेदांत चर्चा कुछ घटा देने से भी कोई हर्ज नहीं है परंतु जब इसका भी कोई सफल नहीं हुआ तो वे उन सज्जन से भेंट करने को प्रस्तुत हुए भक्त महिला ने मना करते हुए कहा कि वे उग्र स्वभाव के आदमी हैं और उनसे मिलने पर अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ ना लगेगा फिर भी तुरानंद जी ने उन सज्जन के घर जाकर हंसते हुए उनसे हाथ मिलाया और इसके साथ ही उनका सारा विरोध भाव दूर होकर उनके बीच मित्रता स्थापित हो गई तथा इस प्रकार उन महिला के धर्म मार्ग का कांटा दूर हो गया